ब्रह्मवादि वदी यद्वसून सवनमुद्राण आध्यन दिन शवनम आदिना चेवाना तृतीय शवनम ब्रह्मवादीन कहते हैं ब्रह्म जानने वाले वेद को जानने वाले वेद के रहस्य को जानने वाले कहते हैं यद्वसून प्रातसवन वसुदेवता अष्ट वसु प्रातसवन प्रसिद्ध है वसुदेवता हो गया रुद्रान मध्यन दिन सवन देवता के माध्यन दिन सवन संबंधी हो गया नाम नाम। और आदित्यनाम चाहे विश्व्या्याम देवान आदित्य और विश्वदेव का तृतीय सवन हो गया ये सब यह हो गया और उसके सब ये चला जाने के बाद यजमान के लिए कोई अन्य लोग को बचा ही नहीं क्वर ही यजमान से लोग आई थी सयस्तम न विद्यात कथम कुरियात विद्वान कुरियात तो फिर यजमान का लोक कहाँ रहा सब तो कुछ बचा ही नहीं सब कुछ तीन सवन से सारे लोग व्याप्त हो गए सब चले गए देवताओं के लिए यदि स यस्तम न बिद्याद लोक को नहीं जानेगा लोकाय वे यजते यो यजते जो या करता है लोक के लिए लोक नहीं वागा तो लोक प्राप्ति के लिए श्यामंत्र होम श्याम ग होम मंत्र उठाना भी जो वो नहीं जानेगा उसका प्राप्ति के लिए साधन तभी करेगा कुछ उसके लिए प्राप्य हो तो प्राप्य लोग नहीं रहेगा नहीं रहेगा तो फिर उसके प्राप्ति के लिए साधन की क्यों क्यों क्योंकि करेगा न विद्या तो न विद्यात कथम कुरियात फिर कर्म कैसे करेगा अथ विद्वान कुर्यात् सब जान करके कर्म करेगा तो शाम होम मंत्रादि कर्म के अंग भी कहते हैं पूरा प्रातर उपा करना, उपा करना जगनेना, सामा पुरा प्रातुवाक्योपकर उपकरणाजघन गारहपत्य से उदंगख उप्य सामग प्रातुवाक्योपरना प्रातः अक उपकरण प्रारंभ के पहले अणुक्रे करने के पहले प्र पुरा पुराकान् उपाकरण कथ प्रारंभात् जघन न गारह प्रत्ये उर्हपत्य के पीछे उदंग मुख उत्तर के ओर मुख करके बैठ करके उपविश्य स साम अभिगायति अभिग वासव नाम का श्याम का गान करता है वसुदेवता जिनका ये वसु ही देवता प्रसिद्ध है लोक लो कद्वार पश्चिम वय राो आती ऐसे शाम गान करेगा तो बीच में जहाँ तीन मात्रा दे तीन मात्रा बोलना है जैसे रा जितने तीन है इतने बार ऐसे करना है हो आ जा एकमात्रा तो एक मात्रा ऐसे गान करना है ये मंत्र है इसमें कितने हैं लोकद्वार अपाभूर्णु पश्चिम ता वयम राज्याय राज्य में बीच में घूम आ गया राजय लोकद्वार अश्य लोक से द्वार लोक द्वार अपाभरणु लोक के द्वार को हटा दीजिए खोल दीजिए लोक द्वारम पृथ्वी लोक प्राप्ति के लिए लोकद्वार अपावरणु अपावरण हटा दीजिए पश्चिम तवाम त्वाम तम को हम देखेंगे व्यम राज्याय राज्याय राज्य प्राप्ति के लिए द्वार की प्राप्ति के लिए आपका दर्शन करेंगे राज्य में एक बीच में आ गया ये स्तोभ शब्द है केवल गान करने के रे इति अथ ज्युहोति नमो अग्नये पृथ्वी क्षित लोक क्षिते लोकम्य यजमानाय बिंदेश यजमान से लोक एता हवन करता उसके बाद शाम होम मंत्र उत्थान ये कहे कर्मकांग शाम होम मंत्र उत्थान शाम बता दिया अभी होम बताते फिर मंत्र उत्थान करेंगे बोल करके करें मंत्र है इसमें जो होती पृथ्वी अग्न लोक लोकक्षितें ऐसे अग्नि के लिए नमस्कार है पृथ्वी पृथ्वीक्षित पृथ्वी में वास करने वाले की क्षी गतिवास अर्थवे पृथ्वी में वास करने वाले पृथ्वीक्षित पृथ्व्या क्षयती क्षेत्र पृथ्वीक्षित तस्में पृथ्वी में वास करने वाले लोक में वास करने वाले ऐसे अग्निदेवता को नमस्कार लोक में यजमान बिंद मैं यजमान यजमान में, यज्ञान में हूँ मेरे लिए लोक प्राप्त कराए ये सभी यजमान से लोक इेता ये यजमान का लोक है इसको मैं प्राप्त करूँगा अतः यजमान परस्ताद आयुष स्वाहा अपजी परिघमितुक्त उत्तिषति तस्में बसव प्रातः शवनम संप्रयचंती श्याम होम मंत्र हो गया होम के साथ मंत्र भी आ गया अथ ज्यूहोति कहकर मंत्र आय नमो अग्न पृथ्वी पृथ्वीक्षित मंत्र है इसे करके हवन करता है उसके बाद उत्थान उत्थान अथवा यजमान परस्ताद आयु आयु समाप्त तो होते समय बाद जब मर जाता है स्वाहा अपजही परिघम इत्युक्त स्वाहा अपजही परिघम परिघह अपजी का हटाओ लोक द्वारा कारगल बंद करने वाले इसको हटाओ ये मंत्र कह करके ये भी मंत्र है उत उठति तस्में वसव प्रातसवन संप्रैंती वसुदेवतासवन संबंधी जो लोक हे लोक का वो प्राप्त कल्याको दे दोक देते, देतेस को देते पुराण मध्यन दिन सेवन सोपरण जगने धीर से उदमुख उपवेश स सा र रौद्र सामाधि पूरा माध्यं दिन सेवन शुपा करनाद माध्यन दिन शवन के आरंभ करने के पहले जघनन आग्निधीर्यस उदंग मुख आग्निधीर दक्षिणाग्नि उसके पीछे उदंग मुख उत्तर मुकर बैठ कर के साम रुद्र देवता समे साम का गान करता है लोक द्वारो पशे मावा वयम वैरा आ जाती लोक द्वारम अपाव लोक के द्वार हटाइए तो आप एयम पश्चिम हम देखेंगे किसले वही वै, वैरा जाय वै, वैरा जाय बीच में वैराहुम हुम आ गया अस्तो वहराज्याय वैराज्य विराज भाव वैराज्यम, विराट रूप स्वरूप उसको देखूं। रुद्र देवता के लिए अथ जुहोति नमो वायव्य अंतरिक्षिते लोकचिते लोक मे यजमाय बिंदेश यजम से लोक एता हवन करता है कह करके नमो वायवे वायु के वाय। लिए नमस्कार अंतरिक्ष में वास कर्न व्यालय लोक में वास कर् व्याल मेरे लिए लोकम बिंद प्राप्त कराओ ये यजमान मेरा लोको मैं प्राप्त करूंगा अत्र यजमानः परस्ताद आयु स स्वाहा तेष्ठति परिघमितुक्तिषति तस्में रुद्रा माध्यम शवनम संप्रयती यजमान आयु के समाप्त होने पर मृत्यु के बाद कहता स्वाहा अपजयी परिघम हटाओ परिघ अर्गल को हटाओ रास्ता से ऐसे कहकर उठता है पर जाता है तस्मे रुद्र देवता माध्यम देना सवन संबंधी दे लोग को उसको दे देते ही प्राप्त कर लेता है लोग पूरा तृतीय सवन से उपाकरण जघन आहवन से उदंग मुख उपवेश स आदित्यम स सा वैष्णदेव श्यामा तृतीय सवन के आरंभ करने के पहले आहावन अग्नि के पीछे बैठकर उत्तर दिशा मुकर के स आदित्यम वैष्णदेव स आदित्य वैष्णदेव करता है लोकद्वाणु पश्वा व स्वरा आ जाति लोकद्वारकोटा पावृणु पश्चिम ता व्यव स्वाराज्याय स्वारा बीच में ओमा आ गया लंबा करके शाम लंबा करके गायन करते इतने शब्द है लोकद्वारु पश्चिम ता वयम स्वराज्याय स्वराज्य प्राप्ति के लिए आपका दर्शन करेंगे द्वार अर्गल को हटाओ आदित्यम अथवा वैश्वेव लोकद्वार पश्चिम ता वयम साम्रा इति फिर आदित्यम पहले बोल दिया अथ देव के लिए फिर लोकद्वार व्यव साम्राज्य प्राप्ति के लिए साम्राज्याय अथ जुहोती नम आदिभ्य विश्वभ्य देवभ्यो दिवीक्षिद्यो लोकक्षेद्यो लोक मेयजनायदत अब हवन करता है नम आदित्य देवता विश्व देव का लिए नमस्कार जो दीव्य अंतरिक्ष में रहने वाले लोक में वास करने वाले मेरे लोक यजमान के लिए प्राप्त कराओ ऐसे यजमान से लोकतास म्यत्र यजमान परसताद आयुष स्वाहा अपहत परिघम इतुक्तोत्तिष्टि यजमान को लोक प्राप्त करूंगा मृत्यु के बाद स्वाहा अपहत परि हटाओ परिघम अर्गल को हटाओ उठता है तस्मा आदित्या विश्व चेवास्तृतीयवनम संप्रय्छंत सवे यज्ञ से मात्रम वेद ये वेद य एवं वेद उसी यजमान के लिए आदित्य देवता विश्वच देवा सारे विश्वदेव वसु तृतीय सवन संबंधी लोक दे देते हैं ये सवे यज्ञ से वेद ये जो ये यज्ञ के अंश को जानता है यहम वेद वेद जो इस प्रकार उपासना करता है सब प्रातः सबन माध्यम दिन सबन साइंस कर्ण से जो लोग प्राप्त होता है देवता सो रखते ये अजमान सब को प्राप्त कर लेता है अभी मधु विद्या है आदित्य में मधु दृष्टि करके उपासना ये सर्व पुरुषार्थ से, से श्रेष्ठतम फल है ये मधु उपासना है ओम असोवा आदिवु तस्वुरव तिरश्चिन वंशोतरीक्षम पूपो मरीचय पुत्रा असो व आदित्योदेवु असो वह वे आदित्य सूर्य भगवान है देवमधु देवताओं के मधु के समन है देव मोदन प्रसन्न आनंद का हेतुन से उसको मधु कहा गया देवताओं के मधु आदित्य भगवान हे तस् देव रेव तिरस्िन्ह वंश जैसे मधु का मधु बनाते हैं मधु बनाने के लिए पेड़ वृक्ष शाखा आदि में बांस आदि में बनाते हैं ऐसे सीधा पेड़ में नहीं बनाते हैं इसे ट्रेढ़ा रहेगा तो उसे बनाते हैं तिरस् चिन्ह वंश देव हो गया सूर्य भगवान ही मधु और देव हो गया उसके तिरस्चिन्ह वंश अंतरिक्ष है तिरस्िन्ह वंश है है वंश है भांस बांस में भी बनाते शाखा में ईसाय देव तो उसमें मधु बनाते है देव हो गया स्वर्ग स्वर्ग में हो गया तिरशन उसमें आदित्य है मधु और अंतरिक्ष अपूप अपु में मधु में अपूप रहता है अपूप भी कहते मधुज बनाते उसमें से बनाते हो गया अंतरिक्ष आकाश स्वर्ग हो गया बांस उसमें आकाश लटका हुआ उसमें मधु है और मरीचयपुत्रा ये सूर्यकि आकाश में फैल हुए मधुमक्षिका के पुत्र ये मधु बनाने वाले से हुआ आकाश में फैल हुए अपुप तस् प्राचोरश्मय से प्राच्य मधुनाढ़चव मधुकृत ऋग्भेदस्ता देव तस्ंचोरश्म आदि आदित्य के पूर्व दिशा में होने वाले जितने रश्मि है किरण ताए वश्य प्राच्य मधुनाढ़ पूर्व दिशा में होने वाले मधुनाड़ी मधु अपूप में नाड़ी सो छिद्र रहता है मधुपूप में सब उसे मधु रखते हैं आकाश हो गया मधु अपूप हो गया उसके अंदर पूर्व दिशा में आने वाले सूर्य का जितने किरण है मधु हो गया पूर्व दिशा में स्थित <laughs> और मधु होते हैं मधु कहते हैं ऋच ऋख यजु शाम ये मंत्र लेना यहाँ ऋचर रिचा, ऋचारू पर जो मंत्र है वो तो मधुकर के समान हुए और मधुकर मधु लाएंगे पुष्पों से मधु लाकर के मधु बनाएंगे पुष्प क्या है ऋग्वेद वेद पुष्पम पुष्प ऋग्वेद हो गया पुष्प ऋग्वेद शब्द से ऋग वेद भीतक कर्म लेना ऋग वेद में भीत जितने कर्म ऋग्वेद में ऋचा भी है यज भी है भी मंत्र है ऋग्वेद विहित कर्म हो गया पुष्पस्थानिया जैसे पुष्प से मधु लाते हैं मधुकर इसी प्रकार ऋग्वेद विहित कर्म में मधुकर ऋचा रूप मंत्र है वो लाते हैं सार लाई करके मधु बनाएंगे ऋचे हो गया मधुकर ऋचा हो गया मंत्र ऋग्वेद हो गया ऋग्वेद विहित कर्म ऋचा हो गया ऋचा रूप मंत्र नाम के वेद का भी है और मंत्र का भी नाम है यहाँ ऋग में ऋक शब्द है और ऋचय मधुकृत ऐसे मंत्र कौन है ऋच है और ऋग में ऋक है क्या वेद है ऋग में ऋक शब्द का तो ऋग वेद ऋख शब्द वेद में मंत्र दो में दोनों में प्रयोग होता है श्लोकात्मक मंत्र को ऋच कहा मधुकर हो गए ऋग्वेद भीतः कर्म हो गया पुष्प ता अमृता आप हो इसमें आप जल कर्म करने पर कर्म में जो सोम घृत दुग्धादि देते हैं वो अग्नि में डालते हैं वो हो गया आप जल तुल्य हो गया अमृता आप हो। ता वेता ऋचा ये ऋचा है भ्रमर के समान मधुपुत्र मधुकर पुष्पों से ये सर रस जल रस को लेकर के मधु बनाएंगे भ्रमर कौन हो गया ऋच ऋच है भ्रमर मधुकर भ्रमर एतम ऋगेपन अभ्यतपन्स्तस्य अभितप्तस्य यश तेज इंद्रिय वीरम अन्नाद्यम रसो जायत ऋग्वेदम अभ्यतपन् ऋचा जो मधु करे ऋग्वेदार्थ ऋग्वेदी कर्म को अभिप तप, तप क्या तपन क्या अभिताप क्या अभिताप क्या, क्या? क्या जैसे अर्थात ऋचा रूप मंत्र मधुकर समान हो गए ऋग्वेद विहित कर्म को तपाया अर्थात ऋचा रूप मंत्रों का प्रयोग हुआ ऋग्वेद कर्म अनुष्ठान करते समय ऋचा रूप मंत्र का प्रयोग किया गया ऋचारूप मंत्र प्रयोग से कर्म संपन्न हुआ कर्म अभितप्त हो गया कर्म संपन्न होने से उसका फल निकला सार सार का यश तेज इंद्रिय वीरम अन्नाद्य रूप रस उसे रस उत्पन्न हुआ ये रस को लेकर के ऋचा रूप मधुकर मधु बनाएंगे आदित्य मधुए है वो आकाशीय छिद्र में तो उसका क्या, क्या सार निकला यश है यश है कीर्ति यश अरु विशु विख्यात है तेज है देहगत दीप्ति है इंद्रिय हो गया सामर्थ्य वीर्यम इंद्रिय वीर इंद्रिय के सामर्थ्य अन्नाध्यम अन्नमचत चाद्यम च ये वीर हो सामर्थ्य अन्न ये सब जो रोज खाने पर स्थिति होती देह अन्नाद्य इस रूप रस उत्पन्न हुआ किस उत्पन्न हुआ कर्म ऋग्भेद विहित कर्म से यागा लक्षण कर्म से उत्पन्न हुआ उसमें ऋचा मधुकर का काम हुआ ऋचा रूप मंत्र का उसमें उपयोग होता है कर्म करते समय तद व्यक्षरत तदादित्यम अभी तो आश्रय तद्वा एक आदित्य से रोहित रूपम तद व्यक्षरत व्यक्षर विशेषण अक्षरत निकला गया अगमत गया और निकल कर गया आदित्यम अभितो आश्रित आदित्य के दोनों तरफ आश्रित हो गया आदित्य मधु देव मधु एतद यद आदित्य से रोहितम रूपम आदित्य में जो रक्तरूप दिखता है यही मधु ऋगेदित कर्म से जो पुष्प हो गया उसे निकला मधुकर ऋचारूप मंत्र लेकर के आदित्य में ये मधु हो गया आदित्य में जो लाल रूप दिखता है यही रूप यही मधु है जो ऋग्वेद विहित कर्मरूप पुष्प से आया अत अस् दक्षिणारश्मयताएव से दक्षिणा मधुनाढ़ यजुन से मधुकृत यजुर्वेद पुष्प ता अमृता आप अथ ये अस्य दक्षिणारश्मय अस् देव मधु आदित्य आदित्य है देवता के मधु उन मधु मोदन आनंद देने वाले आदित्य मधु हे दक्षिणारश्मय दक्षिणा दिशा में होने वाले दक्षिणाद आज दक्षिण दिशा में स्थित जो किरण है सूर्यकिरण ताव से दक्षिणा मधुनाढ़ दक्षिण दिशा में मधुनाड़ी छिद्र हो गए आकाश में सूर्यकिरण दक्षिणादिश में दक्षिण दिशा में जो है वह मधुनाड़ी छिद्र हो यजु सेव मधुकृत मधुकर हो ये यजु हो यजु क्या होगा मंत्र यजु रूप मंत्र, मंत्र है ऋग्वेद रूप मंत्र है श्लोकात्मक नियत पादवसान प्रत्येक पाद में समान अक्षर होगा ये ऋचा है श्लोकात्मक यजु होते मंत्र हो ही जो गद्यात्मक जो श्लोकात्मक नहीं अनियत पादवसान पादवसान नियत अक्षर में नहीं अनियत अक्षर श्लोक में तो नियत अक्षर होता है यजु हो गया गद्यात्मक मंत्र है यजुसी मधुकर स्थानीय हो गए और यजुर्वेद पुष्पम पुष्प हो गया यजुर्वेद यजुर्वेद शब्द से क्या लेना यजुर्वेद व्यतः कर्म यजुर्वेद भीतः कर्म हो गया पुष्प स्थानीय उसमें से मधुकर यजुर्प मंत्र कर्म अनुसार करने के लिए यजुर्प मंत्र का अनुष्ठान किया जाएगा ज्ञान किया जाएगा ये पुष्पता अमृता आप जो कर्म में सोम दुग्धादि आहुति देते हैं वो अग्नि में डालने पर पक्को होकर केके जो जला रहा वो अमृतरूप आपजल हुआ एतानि तीन व एता यजुंशेत यजुर्वेदमभ्यतपस्त यशस्तेज इंद्रियं वीर्यं अनाद रसो जायत तद्यत तदादीत्यम अभित्श्रयत तद्वाएत तद तद आदित्य शुक्ल रूप यजी यजुर्ज मंत्र है यजुर्वेदम अभ्यतपन तपन यजुर्वेद भीतर कर्म को तपाए जिस प्रकार तपाते मात्र यजुर्वेद भीत कर्म में यजुर्प मंत्र का जो अनुष्ठान हो जाता है कर्म निष्पन्न होता है कर्म तप्त तो हुआ यजुर्वेद भीत कर्म करते समय अग्नि में आहुत्यादि देते हैं यजुर्व मंत्र वो यजुर्वेद भीत कर्म का संपाद कौन से ये यजुर्वेद मंत्र कर्म को तपाए जब कर्म संपन्न हो जाता है तप तो हो जाता है उसे रस निकला अभी तप्त तो से यश की ख्याति है तेज दीप्ति है इंद्रिय है वीरबल सामर्थ्य अनाद्य रूप रस उत्पन्न हुआ यजुर्वेद भी कर्म से रस नहीं जिस प्रकार पुष्प के रस को मधुकर लेकर मधु बनाते हैं यजुर्वेद भी हो गया पुष्प उसके रसा ये रसा को लेकर के यजुर्प मंत्र वहाँ मधु बनाएंगे तो रस क्या क्या हुआ यश तेज इंद्रिय वीर अनादिरूप रस ये मधु है ये रस पुष्प से निकला पुष्प क्या है यजुर्वेद भीत कर्म हो गया पुष्प इसे रस निकला तदव्यक्षरत विशेषण अक्षर गया ये रसन सूर्य के पास गया जा करके तद आदित्यम अभित्र तो सूर्य के दोनों तरफ आश्रित तो हो गया वो कौन तद तद, तद ही तदवे एतद यद आदित्य से शुक्ल रूपम सूर्य भगवान जो शुक्ल रूप दिखता है वही रस है जो यजुर्वेद भीतः तो कर्म से निकला कर्म हो गया पुष्प उससे निकला उसको मंत्र लेकर के वहाँ रखे मधु हो गया शुक्ल रूप है अथ ये अस्य प्रत्यंचरश्म अस्य प्रतीच्य मधुनाढ़ मधुकृतः वे आपः तानि वायतानि साम मधुकृत सामेदुष्पात आपताेत सामेदम्यतपस्त अभ्यत यशस्तेजइंद्रिम वीरमनाद जायत तरश्रयत तद्वाए तदतदादित सुष्ण ये अस्य प्रत्यंचरश्मय है पश्चिम दिशा में जो किरण सूर्य आदित्य मधु सूर्य है उनके जो किरण पश्चिम दिशा में ताएव से प्रतीच्य मधुनाड्य ऐसे सूर्य भगवान के पश्चिम दिशा में होने वाले मधुनाड़ी छिद्र है सामान्य मधुकृत यहाँ मधुकर हो गए सामानी श्याम मंत्र जो ऋचा में आर्भ्यक्र ग किया जाता है श्याम रूप मंत्र मधुकर के समान हो और पुष्प से मधु लाएंगे पुष्पता शाम वेद व पुष्पम श्यामेद विहित कर्म हो गया पुष्प स्थानीय श्यामेद में मंत्र साम मंत्र है या यजमंत्र है या ऋग मंत्र है ऋचा मंत्र है शाम वेद में तीनों मंत्र है ऋग्वेद में क्या मंत्र है ऋग्वेद में ऋचा भी है यजुर्मंत्र भी है साम भी है यजुर्वेद में क्या मंत्र होंगे यजु शाम तीनों में से कौन सा मंत्र यजुर्वेद में तीनों तीनों प्रत्येक वेद में तीन प्रकार मंत्र है ऋख यजु शाम रूप मंत्र ये तीनों प्रकार मंत्र यजुर्वेद में मिलेंगे ऐमवेद में तीनों मंत्र ऋग वेद में हाँ तीनों मंत्र मिलेंगे ये मधुकर यहाँ हो गया सामवेद शाम वेद शब्द से क्या लेना साम वेद कर्म हो गया हो गया क्या है मधुकर नहीं पुष्प मधुकर कौन हुआ साम रूप मंत्र और सामववेद क्या हो गया सामववेद व पुष्पम पुष्प स्थानीय पुष्प से मधु निकलेगा रस पुष्प रस को लेकर के मधु बनाते हैं ता अमृत आप अमृत जो अमर धर्म वाले जल ही रस ही तानी वानी सामानी एतम साम्येद अभ्यतपन साम रूप मंत्र जिसे शाम वेद कर्म को तपाते हैं उनके ताप करने से तस्या भी तप्त्य साम वेद कर्म का अनुष्ठान करते समय सामगान किया जाएगा अन्य मंत्र भी ज्ञान किया जाता है श्याम गान जो किया जाता है वो शाम रूप मधुकर समान हो गए मंत्र साम को सम कर्म भीत कर्म को संपन्न संपादन करते हैं वो तप्त तो हो गया तप्त होने पर कर्म जो संपूर्ण हो जाएगा तो कर्म के फल रूप निकलेगा यश तेज कांति इंद्रिय वीर सामर्थ्य अन, है अनाद्य ये रस उत्पन्न हो गया ये जो रस हुआ ये रस मधुकर है साम रूप मंत्र उनके द्वारा वो रस वहाँ जाएगा सूर्य भगवान के पास तद आदित्यम अभी तो सूर्य के दोनों तरफ आश्रित हो गया किस दिशा से रस आया पश्चिमी दिशा से तद्वादितष्ण रूपम आदित्य में काला रूप रहता है समात होकर के देखेंगे तो कालापन भी दिखता है वो पश्चिम दिशा से ये रसाया अथ ये असंच रश्मता अस्य उदीच्यो मधुनाड्यो अत्थर्वांगीरस मधुतपुराण पुष्पताप तेवा ते, ते अथर्वांगीरस एतहासपुराणम तपन तस्त तस्या यशस्तेज वीरमनादोजात त्यक्षर तद तदादित अभीअश्रयत तो तद तद तद आदित्यस्य परम कृष्ण रूप अस ये अस्य अस उदरश्म अ सूर्य उत्तरदिशा में जो रश्मि कि अस्य उदीच्य मधुनाड्य आदि तेर को जो मधु है उसके उत्तर दिशा में होने वाले मधु नाड़ी मधुर होने वाले नाड़ी छिद्र है अथर्वास है वो मधुकृत या अथर्व अंगिरस हो गया मधु करके समान ही मंत्र है अथर्व ने दृष्टा मंत्र अथर्व अंगिरासा दृष्ट अंगिद अथर्व अंगस अथर्व अंगिरसा अथर्व नाम के ऋषि अंगिदस नाम के ऋषि उनके द्वारा दृष्ट ऋषयो मंत्र दृष्टार मंत्र की दृष्टा है अथर्वनाम नाम कृषि अंग्रस नाम कृष्ण ने देखा गया जो उनने देखा जो मंत्र अथर्वागरस उन कर्म में प्रयोग करते हैं अथर्वास हो गया मधुकृतम इतिहास पुराणम पुष्पम इतिहास पुराण है पुष्प इतिहास पुराण में महाभारत इतिहास नहीं लेना ये कुछ वेद में कुछ इतिहास पुराण असमिध कर्म करते समय ये रात्रि में कुछ आख्यान कथा बोलते हैं रात्रि में कर्म के अंग रूप रात्रि में कर्म के अंग रूप जो कुछ आख्याय कथा है उसको कहते हैं कर्म के अंग होता है ये हो गया इतिहास और पुराण इतिहास है इतिहा ऐसा हुआ था करके ऐसे वेद में मंत्र है पुराण भी ऐसे पुराण तुल्य वेद में कुछ मंत्र है अवसरादि विषय में कुछ कथा है ये सब इतिहास पुराण वेद के मंत्र वेद है उस वेद हो गया पुष्प हो गया इतिहास पुराने के द्वारा जो कर्मों विधान किया गया हो गया पुष्प स्थानीय हो गया ता अमृत आप हो उसमें जो सोम आज्य दुग्धादि आहुति देते हैं वो अमृत आप जलक तो है उतुल्य तो हो गया तेवायते अथर्वांग्र अथर्वांग जो मंत्र है वेद मंत्र इतिहास पुराण को तपा इतिहास पुराण भीतः तो कर्म संपादन किया गया उनके द्वारा अभितप्त तो होने पर कर्म जब संपूर्ण हो गया उसे रस निकला यश तेज इंद्रियम विधिम अनाद्यम जिस प्रकार पहले कहा गया था वो रस निकला वो रस गया तद वी विशेषण अगमत गया आदित्य के पास आदित्यम अभित तो, अभित तो का अर्थ तरफ अभय आश्रय आश्रय किया तदेतद तद यदत आदित्य से परम उत्तर दिशा से जो रसाके मधुबन करके, करके सूर्य में है वो हि हे जो आदित्य में परम कृष्ण अत्यूपे अथ ये अस्र्ध्वा रश्मयस्ता एव अशर्ध्वा मधुनाढ़ गुहै मधुकृत ब्रह्म पुष्प आपह ते वाँते गुहया आदेश ब्रह्म्यतपस्तस्तेजइंद्रियम वीरमनासो जायत तद्यत तदादीत्यम तो अश्रेयत तद्वाए मध्ये च्योवत तदाददादित मध्ये च्यबत च्यवत इव य ऊर्ध् रश्मश्मे ताव अशर्ध् मधुनाढ़ आदित्य के ऊपर जो मधुचिद्र है गुह्या एव आदेश गुह्य गोपन रहस्य आदेश ये हो गया मधुकृत ये मधुकर के समान हो गए तो उपासना में होता है तो मधुकर हो गए गुह्य आदेश रहस्य उपासना है तो कर्म के अंग विषयक उपासना कर्मांग संबंधी कर्मांग अवध उपासना ये मधुकर होगी क्योंकि कर्मा है पुष्प कर्म तो कर्म में जो प्रयोग होता है कर्मांग विषय उपासना यहाँ रहस्य उपासना गुहे गोपनीय रहस्य उपासना किंतु उपासना के कौन उपासना है जो उपासना कर्म का संपादन करेंगे इसलिए कर्मांग संबंधी उपासना कर्म के अनुष्ठान करते समय अंग अंगानुष्ठान करता पड़ता है करना पड़ता है अंग संबंधी उपासना उससे अंग अनुष्ठान के समय कुछ देवता का ध्यान ये उपासना जिना रहस्य रूप ये हो गया मधुकर के समान हो गई अब ब्रह्म पुष्पम ब्रह्म जो दिया है यहाँ सब शब्द चल रहा है इसे प्रणव नामक ब्रह्म शब्द से प्रणव लिया ओंकार प्रणव नामक ब्रह्म हो गया पुष्प तो ये कर्मा विषय मधुकर ब्रह्म रूप प्रणव नामक पुष्प से मधुलाएंगे प्रणवना नाम पुष्प को तपाए तो प्रणव पुष्प करते समय ये उपासना ध्यान हुआ प्रणव का तो कर्मांग संबंधी कर्मांग संबंधी जो उपासना प्रणव का ध्यान इससे निकला सार यश निकला यश कीर्ति तेज इंद्रिय वीर मनादि रस निकला वो रस गाया सूर्य के पास आदित्यम अभित्व दोनों तरफ आशय कर लिया वो जो रहा ऊर्धर ऊर्धरूप उर्धस दिशा में जो है, है वहाँ से वो प्रणवरूप पुष्पों से रस आया वो रस जाकर के मधुबन करके रहा जो कौन है ये तद यद ए आदित्य से मध्य क्षोभत एवं आदित्य के मध्य में क्षोभते संच सं, संचरित तो होता है ऐसा है समाहित तो दृष्टि कर देखेंगे आदित्य के बीत में घूमता रहता हिलता रहता है आदित्य को देखेंगे तो अब पहले दिखना नहीं होता है बंद हो जाता है फिर देखो आदि करके कोई दिखेगा तो अभ्यास करेगा तो आदित्य के बीच में नीला काला ऐसा दिखता है चक्र जैसी घूमता है बीच में मिखिये बताइए ऐसा दिखता है ऐसा करना तो देखना जरूरत नहीं देखने पर आंख खराब भी होता है तो किसका ऐसे संस्कार है कोई देखा जाता है पूर्वजन का किसका संस्कार है तो बचपन से ऐसे देखता है वो दिखता है तो आदित्य में ऐसे नीला काला होकर घूमता रहता है तो सब को कहता है तो सब उन लोगों को नहीं देख पाते हैं सरद कहाँ ऐसे आता है किन्दु उसको देखना है क्यों देखते देखते वो फिर खरा अच्छा नहीं होता है किंतु इसे दिखता है समाहित्यों को दिखता है तो जैसे शास्त्र में कहा गया है इसे वास्तव है ये तो शास्त्र पढ़ने के बाद हमें पता चलता है नहीं तो कोई पहले दिखता है तो उसमें इसे दिखता है आदित्य में काला दिखा किसने कालापन आदित्य के अंदर काला, काला पराकृष्ण ऐसे समाहित होकर देखेंगे तो बीच में काला नीला होकर के घूमता रहता ऐसे दिखेगा तेवायते रसा नाम रसा वेदा रसों के रसोगे वेद वेदा ही रसा तेषा में ते रसा तानि वेता अमृता नाम अमृता नि वेदा ही में एतानी अमृता नहीं तेवायते रसा नाम रसा रसों का रस रसों का विसार हो गया रोहित कृष्ण पर कृष्ण आदि है उनका सार हो रसा नाम रसा रसों का रस किस रस का रस है वेदा ही रसा तेसामेते रसा वेद है सार लोक में लोक में सार हो गया वेद वेद का भी वेद भी तो कर्म से ये निष्पन्न हुआ फल रस हुआ वेद हो गया लोकों का सार अरे वेदों का सार वेदों का सार क्या था वेद भी तो कर्म हो गया पुष्प हो पुष्प से निकला रस उनका सार यशो भी आदि तो वेद सार है वेद हो गए रस अरुण का भी रस है वेद भीतः तो कर्म का फल है रस तानि वाह तानि अमृता अमृतानि अमृता ने जो प्रसिद्ध है उनके भी अमृत है अमृतानाम नाम वेद तो अमृत है क्योंकि वेद नित्य है वेद नित्य अनादिकाल से है वेद को नित्य कहते हैं को तो शब्द को नित्य मानते हैं वेदांत मत वे नित्य नहीं किंतु अनादिकाल से है और ऐसे अनंत है जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक वेद है नित्य है उनमें भी रोहितादि रूप है वो भी अमृत हो गया नित्य में भी अमृता नाम अमृता ने अमृत में भी अमृत है उनका वेदा ही अमृता तेसा मेंता नहीं अमृता ने वेद है अमृत नित्य उनका भी अमृत हो गया रोहितादि जो सार है रसों का रस कह करके ये कर्म की स्तुति है ऐसे अमृत है कर्म का फल कर्मफल ऐसे नष्ट नहीं होता है नि तत्त प्रथम अमृत तदसव उपजीवं अग्निना मुख्य न वेदेवा अश्नते न पिबंधमृत दृष्टि तृप्यती तत्त प्रथम प्रथम अमृत प्रथमामृत रक्तवन लाल वन लिखता पूर्व दिशा श्रम्द्वाय तदसवीव वसुदेवता उसमें प्रातःवन के ईश्वर उपजीवती उम्मे आश्रित होते हैं अग्नि ना मुख्य न अग्नि उन्हीं में प्रधान होता है अग्नि प्रधान होकर के उसको आश्रित होकर के उसका सेवन करके उसमें आश्रित होकर रहते हैं तो सेवन करते क्या उसको पीते हैं न भाई देवा असनति ना पीबंती ये तो देवामृतम दृष्टि तृप्यंती देवता लोग खाते पीते नहीं उसको देख करके तृप्त हो जाते हैं यहाँ जो देख करके कहा गया सर्वत्र चक्षु इंद्र के विषय नहीं है क्योंकि जो सार है यश वीरियम आदि कहा गया यश कीर्ति है कीर्ति है अन्नाद्य बल है सामर्थ्य उसको के देखेंगे कैसे तो यशादि तो श्रोत्र इंद्रिय से शवण होगा यशस्त्रोत्र का है तेज रूप चक्षुग्राही होगा इंद्रिय बल जो होता है इंद्रिय बल को तो ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं किन्तु कार्य को देख करके अनुमान करेंगे कि इंद्रिय में सामर्थ्य है तर तो वीर है बल देहगत है उत्साह प्राण ये सब किस प्रकार देखेंगे इसलिए यहाँ देख करके अकार अलग अलग इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं इंद्रिय के द्वारा जानते हैं इसको देख करके जान करके ज्ञान ज्ञान प्राप्त करके कौन सा है यश वीर आदि बल को देख करके इंद्र के द्वारा अनुभव करके तृप्त हो जाते हैं तदेव रूपम अभिसम संति तस्मात्ती और ये देवता लोग कि में आश्रित होते हैं किस प्रकार <coughs> ये प्रातःवन की देवता जो अमृत रूप है रक्तवर्ण रूप का इसको इसमें आश्रित होते हैं किस प्रकार हैदेव रूपम अभी समिशंति जब देखते हैं हमारा भोग समय अब नहीं आया समझ करके उदास रहते हैं शांत बैठते रहे अ जब ए तस्माद रूपाध उद्यंती ए तस्माद ये रूप अमृत भोग का निमित्त जब आप उपस्थित तो हो जाता है समझते हमारा समय आ गया भोग के लिए फिर उत्साह वाले हो जाते हैं हमेशा निरुद्धम होकर का अमृत सेवन नहीं करते हैं जब भोग का समय नहीं तब तो चुप रहते शांत है। बैठते हैं जब भोग समय आया वो समझ ले हमारा समय आ गया रूप एताद रूपाध रूप को निमित्त से, निमित से उत्साह वाला हो जाते हैं उत्साह होकर के फिर उसका भोग करते हैं इस भोग करने के लिए भी लोक में इसे आलस हो करके भोग नहीं होता है उद्यम करना पड़ता है तो इसे देवता लोग रहते जब तक तो समय नहीं आया तब तक रहते जब भोग का समय है उत्साहवाला हो करके भोग करते हैं सय एक तदेवामृतम वेद वशुनामे वे ही नैव मुख्य नई तदाममृतम दृष्टि तृप्यति स ये देवरूप भी समी सनती तस्मादाद उदयती ये जो उपासना करता है उपासक आदित्य मधु मधु दृश्य से आदित्य की उपासना करते समय जो पूर्व दिशा में रक्तवर्ण रूप मधु है जो ऋग्वेद रूप पुष्प से कर्म फल का सार निकलता मधु कर लाकर ऋचा रूप मंत्र ला करके उपा कर कर के इसके जो इस तदेव अमृतम वेद यही अमृत है जो यशोवीर आदि रूप सार निकला ऋग वेद भीत कर्म से उसकी जो उपासना करता है वशुनाम ये वसुदेवता संबंधी है तो वसुनाम एव एक भूतवा वसुदेवताओं के साथ एक होकर के साइं उसी देवत्व को प्राप्त करके जैसे वसुदेव अग्नि प्रधान होकर के इसके अमृत का सेवन करते थे करते हैं इस प्रकार उपास उपासक भी अग्नि ने मुख्य अग्नि प्रधान अग्नि मुख्य ने कहा तो मुख प्रधान अग्नि प्रधान अग्नि प्रधान उनमें होकर के इस अमृत को देख करके यजमान भी उपासक भी जैसे वसुदेवता तृप्त होते हैं इस प्रकार उपासक भी वसुदेवता को प्राप्त करके स्वयं देवता होकर के इसको देख करके तृप्त होता है इसे तृप्त होता है तब भोग करता है कैसे करता है जैसे वसुदेवता करते हैं ऐहदेव रूपम अभी समिशंती जब भोग अवसर नहीं हुआ इस रूप को देख करके समझते अभी हमारा भोग समय नहीं तो शांत बढ़ते हैं जब भोग का समय आया ये तस्माद रूपा इस रूप से फिर उत्साह वाला होकर के आगे जैसे वसुदेवता भोग करते हैं इस प्रकार उपासक भी इसे भोग करता है सयावत याव आदित्य पुरस्ताद उदेता पश्चात अस्तमेता वसुनामे तावद आधिपत्यम स्वराज्यम परियेता जब तक सूर्य भगवान पूर्व दिशा में उदय होंगे पश्चिम अस्तक प्राप्त करेंगे तब तक ये यजमान उपासक वसुनामेव तावत आधिपत्यम स्वराज्य परियेता वसु का आधिपत्य है सैं वसुदेवता हो जाता है उपासक तब तक उनका आधिपत्य रहता है स्वराज्य स्वराज्य भाव स्वराज्यम स्वयं उसमें से नैव राज स्वराट स्वराट होकर के स्वतंत्र होकर के अधिपति होकर के उसको प्राप्त करता है यह यजमान भी अभी इसमें उदय अस्त के लिए कहा कि जितने दिन पूर्व में उदय होगा सूर्य और पश्चिम अस्त होगा और कुछ उसका अलग भी कहेंगे पूर्व दिशा में उदय पश्चिम अस्त होगा जितने दिन ये तो हमेशा ही से होता है किंतु आगे कहेंगे अलग प्रकार है अलग प्रकार से किसी उदय स्तंभ वस्तु तो सूर्य भगवान सब दिशा में घूमते हैं तो इसमें क्या है अब सोम पूर्व दिशा में अमरावती है महेंद्र नगर है और पश्चिम दिशा में वरुणा देवता है उत्तर में सोम देवता है और दक्षिण में यमलोक है तो सूर्य जब घूमते हैं जब पूर्व दिशा में है सारा ब्रह्मांड पूर्व दिशा में है सूर्य अमरावती में मध्यान्ह है सूर्य ही अमरावती पूर्व दिशा में उस समय जब सूर्य भगवान है मध्यान्ह होगा तो वरुणलोक में मध्य रात्र होता है ऐसे जैसे पृथ्वी में गोलाकार ही चार तरफ सूर्य भगवान है तो इसी प्रकार पृथ्वी घूमते समय पृथ्वी के चार दिशाएं तो ये इतने मालूम है जो उनको यहाँ दिन है तो अमेरिका में रात है अब यहाँ प्रातःकाल हो रहा है सारा पृथ्वी में सर्वत्र प्रातःकाल है कहीं सायकाल होता है अब समय कहीं मध्य रात्रि भी है कहीं मध्यान्ह भी है इस चार तरफ रहते भगवान सूर्य है पृथ्वी घूमें अथवा सूर्य घूमें बराबर है गति पर पृथ्वी चार पर जाए तो सूर्य भगवान ही है पृथ्वी सा इस प्रकार आते समय अभी सूर्य उदय हो रहा है सूर्य उदय हो रहा है अभी यहाँ उदय नहीं हुआ यहाँ रात है यहाँ उदय हो गया दिन चलता है फिर धीरे धीरे उदय उदय होगा फिर यहाँ जब आ गया सूर्यास्त हो गए आधा यहाँ सूर्य भगवान जब भी है यहाँ पृथ्वी ये बड़ा है ये छोटा है सूर्य जैसे भगवान तो अभी यहाँ तक रहेगा तो अब दिन है दिन है तो इधर शाम है प्रातः काल बताओ शाम हो गया उदय होगा इधर उदय होगा यहाँ अस्त तो होगा इस प्रकार चलता रहेगा यहाँ मध्यान्ह है दिन है इधर रात है तो इस प्रकार घूमते समय चार दिशा में कभी उदय का ही अस्तम है अभी उदय अस्तमय होंगे तो हमेशा अपने यहाँ बैठकर विचार करेंगे पूर्व दिशा में है अमरावती नगरी पश्चिम दिशा में है उत्तर दिशा में सोम है दक्षिण दिशा में यमराज है वो वो सब चार ही दिशा में अलग अलग सब है पृथ्वी के चार ही दिशा में अलग अलग सब तरफ हिशा है ऊपर नीचे भी अलग है तो जब अमरावती नगर में मध्यान्ह होता है वहाँ वर्णलोक में मध्य तो इसी प्रकार चार दिशा होते समय हमारे दृष्टि से अभी पूर्व दिशा में उदय पश्चिम में मस्त होता है और जब दक्षिण दिशा में सोम है वहाँ यदि प्रातःकाल होगा तो सोम दक्षिण में उदय हुआ प्रातःकाल कहा हमारे दृष्टि से हमारे दृष्टि से उत्तर दिशा में सोम है उत्तर दिशा में सोम और दक्षिण में सायमनी तो दक्षिण में हमारे दृष्टि में साईमानपुर में जब सूर्य उदय होगा साइमानपुर में यमलोक में सूर्य उदय होगा तो हम क्या कहेंगे दक्षिण में उदय हुआ दक्षिण में है जैसे उत्तर में सोम है सोम दिशा में सोम जहाँ वहाँ अस्त होगा तो हम कहेंगे उत्तर में अस्त हुआ वस्तुतः सूर्य तो जहाँ उदय होगा उसको पूर्व कहेंगे जहाँ उत्तर होगा इसको पश्चिम कहेंगे किंतु हमारे दृष्टि से हम अभ, अभी बताओ अमरावती नगरी इंद्र के नगरी कहाँ है पूर्व दिशा में और वरुणा है पश्चिम में उत्तर में है सोम दक्षिण में यमराज अपनी दिशा में पश्चिम पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर कह दिया जब दक्षिण दिशा में सूर्योदय होता है दक्षिण मतलब यमराज यमपुरी में सूर्योदय होता है तो हम क्या कहेंगे दक्षिण दिशा में सूर्योदय हुआ वहाँ दक्षिण दिशा नहीं कहेंगे और सोम में अस्त होगा अर्थात तो उत्तर में अस्त होगा जब वर्ण दिशा में सूर्य प्रातःकाल होगा हम क्या कहेंगे पश्चिम दिशा में उदय हुआ और सुषमय साय होता है इंदिरा पूर्व में तो पूरा में अस्त है पश्चिम में उदय पूर्व में अस्त उत्तर में उदय दक्षिण में अस्त अपनी दृष्टि से कहेंगे जिस लोक में सूर्य उदय हुआ वहाँ प्रातःकाल हुआ हम कहेंगे सोमलोक में सूर्य उदय हुआ सोमलोक में सूर्य उदय नहीं कर क्या कहेंगे उत्तर में उदय होता है और दक्षिण में अस्त होगा जिस समय उत्तर में उदय हुआ सोमलोक में उस समय दक्षिण में यम भुवन में अस्त हो गया तो दक्षिण हुआ वहाँ उदय यहाँ अस्त तो इसी प्रकार ये अभी सब प्रकार उदय अस्त को ले करके कहेंगे और उसके द्विगुणा उसके दुगुना उसके दोगुना हो जाता है इसलिए ये कहेंगे शास्त्र में सूर्य भगवान में उदय अस्त कुछ अलग है नहीं हमेशा एक रूप ही उदय अस्त का व्यवहार कैसा होता है जब हमको सूर्य भगवान का दर्शन होता है कहते सूर्य उदय हो गए जब दर्शन समाप्त हो गया क्या कहेंगे अस्त हो गए आपको हम अब कहते अभी सूर्य भगवान उदय हो गए उदय होने हमको सूर्य भगवान का दर्शन हो गया तो उदय होने के पहले सूर्य भगवान थे या नहीं थे हाँ अन्यत्र थे हमको नहीं दिखता था और जब अस्त हो जाएंगे हमको कहें सूर्य भगवान अस्त हो गए जो अस्त हो जाएंगे सूर्य भगवान को ब्रह्मांड में कोई देख सकता है देखेंगे हम लोग को नहीं देखेंगे अन्य लोग देखेंगे हम देखेंगे रात हो गया समझेंगे किन्तु वहाँ सुबह हो जाएगा दिन हो जाएगा तो सूर्य में उदय होता है अस्त होता है कुछ नहीं है उदय अस्त नहीं है हमारी दृष्टि में अच्छा अभी पृथ्वी में जहाँ लोक निवास करते हैं लोक के दृष्टि से उदय अस्त में हुआ यदि लोक नहीं रहेंगे तो कौन उदय अस्त कहेगा जिस स्थल में लो, लोक है उनके दृष्टि से उदय अस्त में है जहाँ लोक नहीं तो वहाँ उदय अस्तम व्यवहार नहीं होगा जितने दिन यहाँ रहा लोक रहते हैं उदय में व्यवहार होता है फिर अन्य में जैसे अमरावती में लोग रहते हैं उदय में व्यवहार होगा वर्णलोक में लोग नहीं रहेंगे तो उदय में व्यवहार होगा नहीं होगा जितने दिन अमरावती में लोग रहेंगे उसके चार गुना लोग रहेंगे वरुण में चार गुणा समय खाली रहेगा जो खाली रहेगा चार गुणा समय लोग रहेंगे तो चार गुणा तक वहाँ उदय अस्तमय व्यवहार होगा लोग रहेंगे तो उदय व्यवहार होगा यहाँ जितने लोग प्राणी रहेंगे प्राणी रहेंगे तो इतने दिन व्यवहार करेंगे उदय हुआ अस्त हुआ पूर्व में उदय पश्चिम में अस्त जितने दिन यहाँ लोग रहेंगे जब लोग नहीं रहेंगे तो वहां उदय स्तमय व्यवहार नहीं हुआ जितने दिन प्राणी यहाँ रहेंगे उसके पिछा दो दक्षिण में रहेंगे प्राणी दक्षिण में यदि प्राणी रहेंगे तो क्या होगा दक्षिण में उदय स्तमय क्या व्यवहार उसका दोगुना होगा दक्षिण दिशा के लोग रहे प्राणी की दृष्टि से उदय स्तमय दोगुना हो जाएगा पश्चिम दिशा प्राणी की दृष्टि से उसका भी दोगुना हो जाएगा लोग अधिक समय रहेंगे तो अधिक दिन उदय स्तमय क्या व्यवहार करेंगे जहाँ अधिक दिन रहेंगे यहाँ जितने दिन प्राणी रहेंगे उसका दोगुणा यदि रहेंगे दक्षिण में दक्षिण में उदय अस्त में क्या व्यवहार कितने दिन होगा दो गुना हो जाएगा उसके दो जब ही पश्चिम में रहेंगे उसके दो गुणा उदय में क्या व्यवहार होगा उसके लेकर कहेंगे इतने दिन पूर्व में उदय पश्चिम में अस्त होता है उसके दो गुना दक्षिण में उदय उत्तर में अस्त उसके दो गुणा पश्चिम उदय पूर्व में अस्त यह व्यवहार करते हैं हमारे दृष्टि से लोग प्राणी सूर्य को देखते है तो उदय हुआ अस्त हो गया प्राणी है तो उदय अस्तम व्यवहार होगा जहाँ जितने दिन प्राणी रहते हैं इतने दिन उदय अस्तमय व्यवहार होगा उससे अधिक समय जहाँ प्राणी रहेंगे अधिक उदय स्तमय व्यवहार होगा उससे दो गुणा चार गुणा जदि प्राणी रहेंगे तो चार गुणा उदय अस्तमय व्यवहार होगा उसके लेकर कहेंगे पहले दो चीज देखना ना पूर्व में उदय पश्चिम में अस्त और पश्चिम में उदय पूर्व में अस्त जब वरुण लोक में सूर्योदय होगा तो पश्चिम में उदय हुआ और अस्त होगा इंद्रभुवन तो पूर्व पश्चिम पूर्व में अस्त हुआ हमारे दृष्टि हम कहेंगे वरुणा में उदय होते हैं और इंद्रलोक में स्वर्ग में अस्त होता है उसको क्या भाषा में कहेंगे पश्चिम में उदय पूर्व में अस्त सोमलोक में सूर्य उदय हुआ तो क्या कहेंगे उत्तर में उदय हुआ और यम भुवन अस्त हुआ तो क्या कहेंगे दक्षिण में अस्त हुआ और यम भुवन में सूर्योदय होता है दक्षिण में उदय हुआ और होगा कहाँ सोम भवन तो कहेंगे उत्तर में अस्त हुआ पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तरादि में उदय में का व्यवहार इसे हो गया हम वहाँ दक्षिण कहते यम भुवन को दक्षिण कहेंगे दक्षिणी दिशा में हो और उत्तर दिशा में सोम है तो सोमलोक में सूर्य उदय हुआ तो हम कहेंगे उत्तर में उदय और सोमलोक में अस्त होगा तो क्या कहेंगे उत्तर में अस्त हुआ दिन दिन प्राणी रहते इतने दिन उदयस्तमय का व्यवहार होता है इसके अनुसार ऐसे व्यवहार किया जाता है इसके सब एक अभी हुआ एक होने के बाद उसके आगे आगे अन्य तीन प्रकार चार प्रकार और बताएंगे उदय ओम ओ आप्याय तो ममांगानी वाक् प्राणचु श्रोत्र मथो बलिंद्रिया चर्वाणी सर्व ब्रह्म उपनिषदम मह ब्रह्म निराकु महम निराकोद निराकरणमस्त निराकरण मे अस्त तदात्मन निरते य उपनिष्सुधर्मास्ते मिशन ते मैशंत। शांति शांति शांति शंकरं श